अपेंडिक्स ट्वेल्व पेज नंबर टू थर्टी थ्री मात्र सिर्फ केवल महज ही मात्र दस रुपये मुझे मिले यह बच्चा हमारी एकमात्र संतान है क्षण मात्र सोचिए यह मंत्र सिर्फ सुनने मात्र से ही किस्मत के सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं सिर्फ केवल महज सिर्फ दस आदमी वहां गए थे मैं सिर्फ कह ही सकता था वहां केवल साहित्य आए थे यहा केवल सवेरे दूध मिलता है यह तो महज पागलपन है पेज नंबर टू थर्टी फोर अब तुम ही कहो कि क्या हुआ मैंने ही यह बात कही थी अब वह आकर ही क्या करेगा सरकार ने हाल ही में मिशन 2020 शुरू किया है